मंत्र और सुमिरन की तरफ ट्रैक चौदाह सबद साधना भाग दो अनोशो टॉक, पेव पेव लागी प्यास नंबर फाइव शब्दे सब ही शब्दे शबदे सब रहे, शब्दे सब शब्दे ही सब उपजे शब्दे सब समार शब्दे दे सब, शब दे सब रहे शबदे सब जा शब्दे की सच पाए, शब्दे ही संतो शब्दे ही सच पा शबदे ही संतोष शबदे ही सिथ भया शबे भागा शोक शबद बंदिया सब रन शबदे सब ही जा शबदे ही मुकता भया शे ही भया ही मुकता भया शि समझे प्राण शे प्रापदे ही मुकता भया शझे प्रा शब्दे ही सू सबे, शब्दे ही सू शब शबद सू जान शब सब पंद शब्दे ही सब शब शब्दे बंदया सब रवे देवी सब कविता में कभी कभी धर्म की धुन सुनाई पड़ती है काव्य में कभी कभी परम अनुभूति का थोड़ा सा प्रकाश मालूम पड़ता है और अक्सर ये होता है कि अगर किसी कवि की कविता पढ़ो तुम तो तुम्हारे मन में एक छाया पैदा होती कवि की कि कितना सुंदर कितना भव्य कितना दिव्य न होगा ये व्यक्ति मगर भूल के व्यक्ति को मिलने मत जाना नहीं तो तुम उसे बैठे किसी होटल में चाय पीते पाओगे या बड़ी सुलगाते पाओगे और तुम बड़े हैरान होगे बड़े उदास कि इतनी ऊंचाई थी कविता की और ये कवि कहाँ पढ़ा है और कभी तुम्हें बिल्कुल साधारण आदमी मालूम पड़ेगा उसका कोई कसूर भी नहीं साधारणता वो बाहर रहता है मौके बेमौके अंधेरे उजाले कभी समय पाके चोरी से भीतर घुस जाता है धर्म अतिथि की तरह भीतर प्रवेश करता है आमंत्रित अतिथि की तरह तैयार होकर प्रवेश करता है इसलिए हमने इस मुल्क में कवियों को दो शब्द दिए दोनों का मतलब एक होता है और दुनिया की किसी भाषा में कवि के लिए दो शब्द नहीं है सिर्फ भारत की भाषाओं में एक को हम कवि कहते हैं दूसरे को हम ऋषि कहते हैं दोनों का मतलब एक ही है दोनों का मतलब है दृष्टा जिसने देखा लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है एक ने चोर की तरह देखा घुसा वो भी घर के भीतर मगर डरा डरा घुसा घुसा वो भी लेकिन बिना तैयारी के घुसा गुसा वो भी लेकिन योग्य ना था और घुसा घुसा वो भी लेकिन मालिक जब सोया था तब घुसा थोड़ी खबर ले आता है जैसा कि चोर भी घर के भीतर की थोड़ी खबर देगा लेकिन अंधेरे में बहुत ज्यादा देखा नहीं जा सकता है और घबराया हुआ डरा हुआ दूसरे के घर में कितना देख पाएगा थोड़ा बहुत खबर ले आता है धर्म तैयार होकर भीतर जाता है साधक तैयारी करता है अपने को योग्य बनाता है पात्र बनाता है प्रतीक्षा करता है तब तक द्वार पर जब तक कि बुला लिया जाए द्वार पर दस्तक भी नहीं देता क्योंकि जब राजी हो जाऊँगा योग्य हो जाऊँगा मालिक के योग्य हो जाऊँगा बुला लिया जाऊँगा प्रतीक्षा करता है तब तो वो जो देखता है वो बात और वो है ऋषि उपनिषि के कवियों को हम ऋषि कहते हैं ऋषि मुश्किल से कभी हजार कवियों में एक कवि ऋषि होता है ऋषि का मतलब है जो उसने जाना है वो सिर्फ जाना नहीं वो उसका जीवन भी है और कवि का अर्थ होता है जिसने जाना है वो अलग उसका जीवन अलग तुम उसके जीवन में खोजबीन करने मत जाना तुम उसकी कविता को पढ़ना और कविता से कुछ पा सको तो पा लेना लेकिन कवि को खोजने मत जाना अन्य निराशा हाथ लगेगी अगर कवि को खोज के भी तुम्हें कविता ही दिखाई पड़े कवि में तो वो ऋषि है ऐसा कभी कभी होता है कोई एक रविंद्रनाथ कोई एक खलील जिब्राम सिर्फ कवि नहीं होता ऋषि भी होता है तब तो वो सिर्फ गाता ही नहीं जो गाता है उसे जीता भी है उसके शब्द शब्द ही नहीं होते उसके शब्द में उसके प्राण की धड़कन होती है तब वो अपने को उंडेलता है और जाना है उसने जीकर जाना है चोरी से खिड़की से पीछे के द्वार से झलक नहीं लिए मेहमान की तरह परमात्मा के भवन का वासी बना है और जो वहां मेहमान की तरह रहा है वो सदा के लिए रूपांतरित हो जाता है शब्द बंधा सब रहे शब्द ही सब जाए शब्द ही सब उपजे शब्द सबे समाए उसको जिसको विज्ञान बाहर से देखता है और कहता है विद्युत उसे धर्म भीतर से देखता है और कहता है शब्द और दोनों के बीच में कवि है कला है वो उसे कहती है रस रसो वैसा रस से ही सब बना है लेकिन सारा रस झरता है उस ओंकार से और जिसको विज्ञान विद्युत की तरह जानता है वो उसी ओंकार की ऊष्मा है गर्मी उसी ओंकार के प्राण का स्पंदन है दादू शब्द ही सच पाइये शब्द ही संतोष शब्द ही स्थिर भया शबद ही भागा शोक दादू शब्द ही सच पाइए सच के पाने का और कोई उपाय नहीं सोचने से ना पाओगे विचारने से न पाओगे लाख सिर पटको लाख पहेलियां सुलझाओ तर्क जमाओ सिद्धांत बनाओ शास्त्र निर्मित करो नहीं सत्य को ऐसे ना पाओगे सत्य को पाने का ढंग दर्शन शास्त्र नहीं है शब्द को पाने का ढंग साधना है योग है प्रार्थना है ध्यान है समाधि है कितना ही तुम सोचो तुम ही तो सोचोगे तुम्हारा सोचना तुमसे ऊपर नहीं जा सकता तुम्हारे सिद्धांत तुमसे बड़े नहीं हो सकते तुम्हारे सिद्धांत तुमसे बहुत छोटे होंगे तुम्हारे हाथ की पकड़ में जो आ गया वो तुम्हारी हाथ की मुट्ठी से छोटा होगा अगर तुम्हें परमात्मा को पकड़ना है तो रास्ता और है, तुम्हें उतना ही विराट हो जाना पड़े उतना ही शून्य हो जाना पड़े तुम्हें इतना खाली हो जाना पड़े इतना खाली कि अगर पूरा परमात्मा भी आए तो जगह मिले जगह बनानी पड़े दादू शब्द ही सच पाइए ये ओंकार जगह बनाना है जब तुम ओंकार की धुन से भर जाते हो सब शांत हो जाता सब शून्य हो जाता वही एक धुन बजती रह जाती जैसे मंदिर के सभी यात्री जा चुके और घंटा ही बजता रह गया हर मंदिर के द्वार पर हमने घंटा लटका रखा है कारण द्वार के बाहर ही घंटा लटका रखा है और हर मंदिर के यात्री को घंटे को बजाकर ही प्रवेश करना है तो हम ये मत सोचना कि घंटा बजाना कोई काल बेल जैसा मामला है कि दरवाजे पे घंट घंटी लगी ताकि भीतर के मालिक को पता चल जाए वो कोई भगवान झपकी खा रहे हो उनको जगाने के लिए नहीं कि सद सो रहे हों या शायद कोई निजी गुफ्तगु में लगे हों तो जरा घंटा बजा के खबर कर नि जैसा घर में लोग खांस खाकार के प्रवेश करते नहीं मंदिर के द्वार पर घंटा प्रतीक है कि ध्वनि उसका द्वार है ध्वनि से उस तक पहुंचोगे वो जो घंट नाद है वो तो सिर्फ सूचना है इस बात की कि असली द्वार ध्वनि है और अगर उसमें प्रवेश करना है तो ध्वनि को साधो ध्वनि के योग बनो तुमने कभी देखा शास्त्रीय संगीतक बैठता है अपने सितार को लेकर तो लोग तो ऊब जाते हैं अभी संगीत शुरू ही नहीं हुआ वो साझ ही बिठा रहे हैं का ठाकी कर रहे हैं तार ठीक कस रहे हैं तबलेबाज तबले, तबले को ठोक रहा है लोगों को बड़ी हैरानी होती कि क्या कर रहे रहा ये घर से करके आ गए होते ये आधा घंटा इसमें खराब करना लेकिन प्रतिपल साज को बिठाना पड़ता है नहीं तो बासा हो जाता बासे सांच पर ताजा संगीत पैदा नहीं होता घर से बैठा के वो भी आ सकते थे कोई अड़चन न थी वहीं ठोंक ठोंक कर लेते लेकिन जितनी देर में आते जितना समय व्यतीत हो जाता उतना ही साज बासा हो जाता प्रतिपल ही साज को ताजा करना पड़ता है और ताजे साज पर ही ताजा संगीत पैदा होगा जरा भी बासा ना हो जाए इसलिए बेचारा संगीत वहीं बैठ के ठोंक पीट करता है उसके पीछे राज है और जब तार ठीक बैठ जाते हैं तो संगीत पैदा करना बहुत कठिन नहीं है कहावत है कि संगीत तो कोई भी पैदा कर सकता है लेकिन साज सिर्फ बड़ा अधिकारी पात्र ही बिठा सकता है क्योंकि साज बिठाना बड़ी सूक्ष्म बात है फिर तार छेड़ देना उतनी बड़ी बात नहीं है तार बिठाना बड़ी बात है सारा धर्म तुम्हारे हृदय की वीणा की ठोक ठाक साज बिठाना है जिस दिन साज बैठ जाएगा उस दिन तो बच्चा भी तार छेड़ दे तो भी संगीत उत्पन्न होने लगेगा असली बात साज का बैठ जाना है और उस साज को बिठाने के लिए ही सारी साधनाएंकार के रटन को कहा जाता है वो सिर्फ साज को बिठाना है वो संगीत नहीं है वो सिर्फ हथौड़ी से ठोंक रहे हैं तबले को कस रहे हैं तारों को ओंकार के पाठ को कहा जाता है मैं भी तुमसे कहूँगा एक घड़ी चौबीस घड़ी में निकाल ही लेनी चाहिए जब तुम कुछ भी ना करो खाली बैठ जाओ ओठ बंद कर लो जीप को तालू से लग जाने दो रीढ़ सीधी हो और तुम भीतर ओंकार का नात करने लगो ओंकार के नात का भीतर करने का मतलब है तुम ओंठ से आवाज बाहर मत निकालो अंदर ही गुंजाओ लेकिन गुंजाओ इतने जोर से कि बाहर लोगों को सुनाई पड़े और से ना निकले सुनाई जरूर पड़े तुम्हारे रोए रोए से निकले तुम एक गूंज बन जाओ बड़ा मीठा अनुभव होता है भीतर जैसे अंबर झड़ने लगता है थोड़े ही दिनों में और यह अभी असली ओंकार नहीं नकली ओंकार इतना कर देता है तो असली की तो बात ही मत करो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती तुम सिर्फ आंख बंद करके रीढ़ सीधी करके रीढ़ सीधी इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर सारा शून्य सीधा खड़ा हो जाए और तुम ओंकार को गुंजाने लगो जब श्वास बाहर जाए तो तुम ओंकार की ध्वनि करो भीतर ओम ओम जब श्वास भीतर जाएगी तब तो ध्वनि ना कर पाओगे तो एक रिदम एक लय पैदा हो जाएगी श्वास बाहर जाएगी तुम श्वास को ओंकार की ध्वनि से भर दो फिर श्वास भीतर जाएगी शून्य रहेगा फिर श्वास बाहर जाएगी फिर ओंकार की ध्वनि करो इतने जोर से कि बाहर कोई गुजरता हो तो सुनाई पड़े जैसे मधुमक्खियों का जत्था जा रहा हो तो एक गूंज मालूम पड़ती ऐसी गूंज बाहर मालूम पड़ेगी और वो गूंज तुम्हारे शरीर को भी स्वस्थ करेगी तुम्हारे बिखरे मन को बांधेगी और तुम्हारे भीतर एक अपूर्व शांति का जन्म होगा और एक मस्ती छा जाएगी ध्वनि की अपनी सुराह इसलिए तो संगीत सुनते सुनते तुम्हारा सिर हिलने लगता है जैसे शराबी का हिल रहा हो मैंने सुना है लखनऊ में वाजिद अली के दिनों में ऐसा हुआ एक बड़ा संगीतज्ञाया और उसने वाजिद अली से कहा कि मैं संगीत तो प्रस्तुत करूंगा लेकिन सर है कोई सिर न हिलाए वाजिद अली तो पागल था ही उसने का तुम फिक्र मत करो जो सिर हिलाएगा कटवा देंगे गाँव में डूडी पीट दी गई कि जिसने भी सिर हिलाया उसका कट जाएगा इसलिए अगर सिर हिलाना हो तो आना ही मत जहाँ सुनने दस हज़ार लोग आए होते क्योंकि बड़ा ख्याति नाम संगीतज्ञ था वहाँ मुश्किल से सौ पचास आदमी आए और वो भी ऐसे आदमी जिनको अपने पे भरोसा है हठियोग के साधक होंगे या इस तरह के लोग कसरती पहलवान जिनको कि पक्का है भरोसा कि सिर न हिलने देंगे क्योंकि खतरा है वो वाजिद अली पागल मक्खी सिर पर बैठ जा और तुम हिला दो तो फिर वो सुनेगा नहीं कि हमने संगीत के लिए नहीं हिलाया था तो लोग बिल्कुल सद के बैठे बुद्ध की प्रतिमाओं की तरह बैठे संगीत शुरू हुआ घड़ी भी न बीती होगी कि कुछ सिर हिलने लगे बेतहासा हिलने लगे वाजिद अली तो घबराया खुद भी उसने सोचा कि तो नहाक हत्या हो जाएगी अभी ना समझो को कहलवा दिया डूडी पिटवा दी फिर भी आ गए और सामने ही बैठे हैं और संगीतज्ञों को भी दिखाई पड़ रहा है उसने नंगी तलवार लिए आदमी खड़े कर रखे थे संगीत पूरा हुआ वो आदमी पकड़ लिए गए और वाजिद अली ने कहा संगीत को बोलो कटवा दूँ इनके सिर उसने कहा कि नहीं किसी और कारण से मैंने ऐसा कहा था बाकी सबको विदा कर दो अब इनके साथ रात बिताऊंगा यही असली हकदार हैं सुनने के क्योंकि जिनके भीतर संगीत से शराब पैदा ना हो जाए वो भी कोई सुनने वाले ये तो परीक्षा थी सिर्फ क्योंकि अब ये शराब की हालत में अब ये होश में नहीं जब तक होश था तब तक तो ये भी साथे रहे जब बेहोशी आ गई तब ये न साथ पाए उन लोगों ने भी कहा कि हमने सिर हिलाए नहीं सिर अपने से हिले हम तो अपनी तरफ से ना हिलाने की ही किए थे हमने तो कई बार रोकने भी कोशिश की मगर पर बस सिर था कि हिले जा रहा है जैसे हमारा हिस्सा ही ना हो तुमने शराबी को चलते देखा है वो काफ़ी संभल के चलता है कोई आदमी इतना संभल के नहीं चलता जितना शराबी संभल के चलता है क्योंकि उसको पता है कि वो डमाडोल हो रहा है वो बहुत संभल के चलता है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है संगीत की अपनी सुरा है वैसी सूक्ष्म कोई भी सुरा नहीं और सब शराबें स्थूल हैं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 उसके पहले तुम लाख संतोष की बातें करो तुम्हारा संतोष शांतवना है संतोष नहीं और शांतवना को भूल के संतोष मत समझना वो तो बड़ी नपुंसक स्थिति है शांतवना नपुंसक स्थिति है संतोष महा ऊर्जा से भरी हुई घड़ी तुम भी सोचते हो कि संतोष है तुम भी कहते हो कि जो है सब ठीक है लेकिन जैसा तुम कहते हो जो है सब ठीक है उसमें भी शिकायत मौजूद है जरा भीतर झांक के देखोगे तो पाओगे कुछ भी ठीक नहीं कह रहे हैं मन को समझा रहे हैं ना कहेंगे तो कोई हटने वाला नहीं है दुख और ना हक फजीयत होगी और लोग भी जान लेंगे तो तुम किसी तरह झूठी मुस्कुराहट अपने दुख के सरोवर के चारों तरफ बांधे रखते हो किसी तरह अपने को संभाले रखते हो कि सब ठीक है कुछ भी ठीक नहीं है ठीक हो भी नहीं सकता सत्य के बिना कभी कुछ ठीक हुआ भी नहीं इसलिए मैं नहीं कहता कि तुम संतोष साध हो मैं तो कहता हूं तुम ओंकार साधो ओंकार के साथने से सत्य आएगा सत्य की छाया है संतोष सत्य के पीछे चला आता है जिसको सत्य से मिलन हो गया वो संतुष्ट हो जाता है उसके पहले संतुष्ट हो भी कैसे सकते हो और दुर्भाग्य होगा अगर संतुष्ट हो जाओ क्योंकि अगर संतुष्ट हो गए तो फिर सत्य को कौन खोजेगा फिर तो खोज ही बंद हो गई इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है कि सत्य के पहले वो तुम्हें संतुष्ट नहीं होने देता अगर तुम संतुष्ट हो गए तो यात्रा ही समाप्त हो गई धर्म संतोष नहीं है धर्म महाअसंतोष है असंतोष की प्रबल ज्वाला है अग्नि की भट्टी की तरह तुम जलोगे असंतोष में और तभी कभी यात्रा पूरी हो सकती है तुम जल्दी संतोष की करते हो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं जल्दी संतोष मिल जाए संतोष इतने जल्दी मिल जाए तो दुर्भाग्य होगा फिर तुम वहीं बैठ रहोगे जहां हो फिर तुम आगे ना बढ़ोगे तो मैं तुमसे कहता हूं बाहर की चीजों में चाहे संतोष साध लेना भीतर के जगत में संतोष मत साधना ठीक है मकान छोटा है समझा लेना कि ठीक है चल जाएगा काम क्योंकि ऐसे तो बड़े से भी नहीं चलता है बड़ा भी मिल जाएगा तो भी छोटा ही रहेगा जो भी मिल जाए वो छोटा हो जाता है असल में छोटे की एक ही परिभाषा जो तुम्हारे पास है वो छोटा है जो दूसरे के पास है वो बड़ा है और तो कोई परिभाषा नहीं है छोटे की इसलिए जो भी मिलेगा छोटा हो जाएगा ठीक है बाहर के काम में संतोष साथ लेना लेकिन भीतर के जगत में जब तक परमात्मा न, न मिल जाए उससे कम पे रांची मत होना उससे कम पर अगर तुम राजी हो गए तो चूक जाओगे तुमने पढ़ी है कथा नचिकेता को उसके पिता ने भेज दिया यम के द्वार पर यम तीन दिन बाद आया यम की पत्नी ने बहुत कहा कि तू कुछ भोजन कर ले विश्राम कर ले उसने कहा कि नहीं पहले तो जिस काम से आया हूँ वो निपटाऊँ अभी कैसा विश्राम अभी कैसा भोजन कहीं भोजन विश्राम में भूल ना जाऊँ पहले तो मिलना है द्वार पर ही नचकीयता को यम मिला इस छोटे से लड़के की ऐसी उदम में जिज्ञासा को देख कर, यम का हृदय भी पसीज गया वो सबसे कठिन हृदय होना चाहिए क्योंकि मृत्यु का देवता है यम वो भी पसीज गया उसने कहा तू मांग ले घोड़े हाथी धन दौलत हीरे जवाहरात। नचिकेता ने कहा इनके मिल जाने से तृप्ति होगी यम मुश्किल में पड़ा उसने कहा तू साम्राज्य मांग ले सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती बन जा नचिकेता ने कहा मेरे सवाल का जवाब दे उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा यम झूठ ना बोल सका जिज्ञासा प्रबल हो मृत्यु भी झूठ नहीं बोल सकती जिज्ञासा गहन हो तो यम भी धोखा नहीं दे सकता इस छोटे बच्चे को धोखा देना मुश्किल उसने कहा कि नहीं ये तो मैं भी ना कह सकूंगा नहीं इससे संतोष तो ना मिलेगा तू अनंत काल तक जीवन मांग ले तुझे जितना जीना हो उतना जीना पर वो नची के अपनी जिद पर अड़ा रहा उसने कहा कि उससे क्या होगा एक दिन तो फिर आखिर में मरूंगा क्या इससे अमृत मिल जाएगा लंबा जीवन अमृत का मिलन हो जाएगा संतुष्ट हो जाऊंगा यम ने कहा तू जिद्दी है नहीं उससे भी संतोष ना मिलेगा तो नचिकेताने का जवाब दे ही रहे हैं वरदान ऐसे उदार हृदय से तो मुझे वही रास्ता बता दें जिससे अमृत मिल जाए और संतुष्टि हो जाए नचिकेता की तरह बैठे रहना द्वार पर जीवन के जब तक की संतुष्टि ना मिल जाए तब तक जीवन कुछ भी दे कई भुलावे देगा जीवन कहना कि ठीक है सब धन्यवाद पर अपने भुलावे अपने पास रखो मेरी अग्नि मेरे पास मेरी प्यास मेरे पास मेरी जलन मेरे पास मेरा विरह मेरे पास जलूंगा लेकिन अब वर्षा तो वही चाहिए जो आखिरी हो इन छोटी मोटी वर्षाओं से क्या होगा फिर आग पैदा होगी फिर जलूंगा आखिरी वर्षा चाहिए इसलिए मैं कहता हूं धर्म असंतोष है महा असंतोष है दिव्य असंतोष डिवाइन डिस्कंटेंटमेंट और जो उस असंतोष से गुजरता है वही किसी दिन संतोष को उपलब्ध हो पाता है लेकिन संतोष सीधा नहीं मिलता वो तुम्हारी चेष्टा से नहीं मिलता दादू शब्द ही सच पाइए शब्द ही संतोष शब्द ही स्थिर भया शब्द भागा शोक उस ओंकार की ध्वनि में ही सत्य से मिलन होता संतोष आ जाता उस ओंकार की धुन में ही स्थिरता आती स्थिर हो जाता प्राण सारी चंचल तक हो जाती सारी भागदौड़ आपाधापी मिट जाती और उसी क्षण शब्द ही भागा शोक और सारा दुख तिरोहित हो जाता जानने वालों की दृष्टि में चंचलता दुख है जानने वालों की दृष्टि में थिर हो जाना सुख है जो थिर है वो सुखी है जो दौड़ रहा भाग रहा वो दुखी है तुम सोचते हो उल्टा तुम्हारा तर्क यह है कि दुखी हो इसलिए भाग रहा हूँ और तुम किसी को बैठे देखते हो किसी बुद्ध को बोधि भ्रष्ट के नीचे तुम कहते हो सुखी हो इसलिए बैठा, मामला उल्टा है ये बैठा है इसलिए सुखी तुम दौड़ रहे हो इसलिए दुखी हो तुम भी बैठ के देखो तुम कहते हो बैठे कैसे जब तक सुख ना मिलेगा हम बैठेंगे ना तब तो सुख कभी मिलेगा नहीं क्योंकि वो बैठने से मिलता है तुम कहते हो अभी अगर दौड़ धूप बंद कर दी तो क्या होगा अभी तो बहुत सुख बाकी पड़े हैं दुखी दुख जीवन में पाए हैं थोड़ा तो सुख ले लेने दो थोड़ा तो दौड़ लेने दो थो, थोड़ा तो कुछ पा लेने दो फिर बैठ जाएंगे किसी ने कभी दौड़ के कुछ पाया इतिहास में कोई सबूत है एक भी किसी ने कभी दौड़ के कुछ नहीं पाया दौड़ के खोया भला पाया नहीं जिन्होंने पाया बैठ के पाया बैठ जाने की कला ही बड़ी भारी कला है बस तुम बैठ जाओ दौड़ो मत थिर हो जाओ उसको कृष्ण ने गीता में स्थिति प्रज्ञा कहा है जिसकी प्रज्ञा ठहर गई ऐसे ठहर गई जैसे किसी भवन में जिसके द्वार दरवाजे बंध हो हवा के झोंके न आते हों, और दिए की ज्योति थिर होकर जलती कपती नहीं ऐसी जिसकी प्रज्ञा ठहर गई शब्द ही स्थिर भया शब्द ही भागा शोक दादू शब्द ही मुक्ता भया शब्द से ही मुक्त हुआ शब्दे समझे प्राण और शब्द से ही जीवन का रहस्य जाना शब्द ही सूझे सब शब्द से ही आंख खुली सूझना शुरू हुआ शब्द है जान और शब्द से ही जितनी उलझनें थी सुलझी ये शब्द ओंकार की तरफ इशारा है क्यों नानक दादू कबीर शब्द कहते हैं कारण है वो कहते हैं ओंकार सीधा सीधा कहना ठीक नहीं वो बड़ी नाजुक बात है उसे इशारे से कहते हैं यहूदियों में एक पुराना रिवाज कि परमात्मा का नाम मत लो क्योंकि नाम लेना बहुत सीधा हो जाता है शोभा नहीं देता भारत में रिवाज है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती शोभा नहीं देता थोड़ा सा बेहुदा लगता है इतना सीधा न प्रेम नाजुक बात है पत्नी पति का नाम नहीं लेती भक्त भगवान का नाम नहीं लेता संत उसको बार बार शब्द कहते इशारा करते शब्द ही सूझे सबे शब्द सुरझे जान पहली किया आप थे उत्पत्ति ओंकार दादू कहते हैं परमात्मा से जो पहली होने की घटना घटी वो है ओंकार जो पहला उद्घोष हुआ वो है ओंकार जो पहली सृष्टि हुई वो है ओंकार जो पहली लहर उठी वो है ओंकार ध्यान रखना परमात्मा में जो पहली लहर है वही तुम में अंतिम लहर होगी अगर परमात्मा में जाना है ओंकार पहली लहर है परमात्मा की अर्थात हुआ परमात्मा संसार में आया सृष्टा सृष्टि बना लहर उठी अगर तुम्हें वापस जाना है तो उसी मार्ग से लौटना होगा ओंकार अंतिम बात होगी तुम्हारे जीवन में उसके आगे परमात्मा है उसके आगे फिर कुछ भी नहीं है जिस दिन ओंकार भी शांत हो जाएगा महाशून्य रह जाएगा उस दिन सिर्फ परमात्मा रह जाता उस दिन तुम परमात्मा हो पहली किया आप थे उत्पत्ति ओंकार ओंकार थे उपजे पंच तत्व आकार और दादू कहते हैं कि फिर ओंकार से पाँच महातत्व पैदा हुए पृथ्वी आकाश जल अग्नि इत्यादि सारा संसार फिर उसी शब्द की अलग अलग जोड़ों से निर्मित हुआ दादू सबद बाण गुरु साधके दूर दिशंतर जाई जे ही लागे सो उबरे सूते लिए जगाई दादू शबद बाण गुरु साधके और उसी ओंकार को गुरु अपनी प्रत्यंशा पर साधता है उसी ओंकार को गुरु बाण की तरह अपने जीवन की प्रत्यंशा पर साधता है खींचता है सबद बाण गुरु साध के और फिर कोई भी दिशा और कितनी ही दूरी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शिष्य राजी है तो कहीं भी हो गुरु का बाण उसे छेद देता है दूर दिशंतर जाए क्योंकि उस ओंकार की ध्वनि के लिए न तो कोई दिशा है न कोई दूरी है अगर शिष्य खुला है और रांची है और हृदय के वातायन उसने खोल रखे हैं तो तीर लग जाएगा तीर पहले तो पीड़ा देगा पहले तो मारेगा फिर जिलाएगा और फिर ऐसा जलाएगा कि फिर कोई मरना नहीं होता तो वो तीर मृत्यु भी है और पुनर्जीवन भी दादू सबद बाण गुरु साधक के दूर दिशंतर जाए जे ही लागे सो उबरे और जिसको लग जाता है वो बाण वो उबर जाता सूते लिए जगाई इसे थोड़ा समझे जो सो रहे उन्हें बाण मार के जगा लिया दो बातें अगर शिष्य राजी न हो और गुरुवाण मारे तो ज्यादा से ज्यादा सोए को जगा सकता है अगर शिष्य राजी हो और गुरुवाण मारे तो उबार ले सकता है पर मुक्ति घटित हो सकती है। अगर शिष्य राजी न हो तो फिर सो जाएगा अगर शिष्य राजी हो तो फिर कोई सोने का उपाय ना रहा वही मुक्ति का अर्थ है मुक्ति का अर्थ है ऐसे जागे ऐसे जागे कि फिर कोई सोना ना रहा फिर सोने का कोई उपाय न रहा तो बहुत बार गुरु तब भी वाण मारता है जब तुम राजी नहीं हो तब तुम्हें सिर्फ जगाता है उतना तो गुरु अपनी तरफ से भी कर सकता है कि तुम्हें थोड़ा हिला दे कपा दे और जगा दे अगर तुम उस जागने का उपयोग कर लो राजी हो जाओ तो दूसरी घटना भी घट सकती है लेकिन वो तुम पर निर्भर है कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को उसकी इच्छा के खिलाफ मुक्त नहीं कर सकता और स्वभावता ये ठीक भी है क्योंकि अगर मुक्ति भी कोई तुम्हें कर दे जबरदस्ती तो वो मुक्ति ही क्या रही अगर तुम मुक्त भी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ किए जा सको तो वो तो गुलामी हो गई तो मुक्ति की परम घटना तो तुम्हारे राजी होने से ही घटती है लेकिन तुम्हें जगाया जा सकता है तुम्हें हिलाया जा सकता है तुम्हें चौंकाया जा सकता है और अगर तुम थोड़े भी समझदार हो तो उस चौंकाई हुई हालत का तुम उपयोग कर लोगे अगर तुम बिल्कुल ना समझ हो तो तुम फिर करवट लेके सो जाओगे शायद गुरु को एक गाली भी दे दोगे कि क्यों नाहक नींद खराब कर रहे हो अपना काम देखो हमें सोने दो दादू शबद बाण गुरु साध के दूर दिशंतर जाई जेह लागे सो उबरे सूते लिए जगाई सबद सरोवर सुभर भरिया हरिजल निर्मल नीर वो जो शब्द का सरोवर है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 चंबा तुम्हारे संबंध में वह चंबा मैं भी देखता हूं चारों तरफ सरोवर भरा है तुम सरोवर में ही पैदा हुए हो हु। तुम्हारे रोए रोए में सरोवर की तरंगे तुम सरोवर हो और प्यासे आज इतना ही